विचार चल रहा है भाई ठीक है युक्तियों से आपने अद्वैत को जो सिद्ध किया वह श्रुत्यादि के साथ भले उसका विरोध नहीं है किंतु तो अनुमान के साथ विरोध हो जाएगा क्योंकि अब वे हो जाता है कैसे उसके लिए अनुमान बना रहे बूर्व बना अपना अंत से ऊपर की पंक्ति एक सौ अड़तीसवा पृष्ठ हिमता जिवाहा भिन्न नाम ग भिन्न कार्यकर्वाद भिन्न रूपत्वाद घटपटाधि विवाद कैसे हैं? तत्त्व तो भिन्न है ये पूर्वज कहेगा क्यों भिन्न नाम वाले हैं भिन्न भिन्न कार्य वाले हैं भिन्न भिन्न रूप वाले हैं क्या आप लोगों का नाम अलग अलग है ना रूप भी अलग अलग है को कोई दुबला कोई छोटा कोई मोटा कोई कैसा कोई टेड़ा कोई मेढ़ा नहीं शरीर से टेढ़ा कोई मन से टेढ़ा कोई दिमाग से टेढ़ा सब तो अलग अलग कार्य वाले हैं बिन नाम बिन बिन रूप, कार्य भी है सबका काम अलग अलग कर्म अलग अलग कोई सात्विक कर्म करने में लगा है कोई कोई जैसे घटपटाज बिन बिन नाम वाले हैं बिन कर्म वाले हैं बिन रूप वाले हैं है, उसी प्रकार ऐसा अनुमान का पूर्व पक्ष है अनुमान विरुद्ध मत वे ताब सिद्धांत नहीं भाई रूप रूप रूप कार्य कार्य कार्य तत्र और नाम सम्यांते त्र होते तीवेशु तत्र वै जैसे आकाश में घटाकाश मटाकाश पटाकाश उपाधि के कारण से जहां जहां अल्पत्न आदि रूप, रूप कार्य और उनके घटाकाश आदि नामों से भेद हो जाता है रूप कैसा है कोई छोटा घड़ा कोई बड़ा घड़ा कोई मोटा घड़ा कोई पतला घड़ा अलग अलग आकार वाले और अलग अलग परिमाण वाले नाप वाले आप घड़े देखते हैं रूप भेद हो गया कार्य क्या है किसी घड़ा में चरा भरती है किसी घाड़ी जो है घड़े में गुड़ भर के रखता है किसी घड़े में पानी ले आते हो हैं अलग अलग शेंंगाए नहीं भर <laughs> <laughs> के रख देते हो अलग अलग आइटम अलग, अलग अलग डिपो में कार्य भेज और नाम भी अलग अलग घटाकाश फटाकाश मटाकाश नाम भेज हो रहा है तत्र तत्रे से विकल्पित घटाकाश भेदिया ग्रहण करना है, तत्र तत्र कर दिया श्लोक में जो घटाश आकाशे आकाश जीवेश निर्णय वैसे जीवों के संबंध में ही निर्णय समझना चाहिए नाम रूप कार्य भिन्न भिन्न होते रहे उसके बावजूद भी उपाधि की वजह से भिन्न भिन्न हो रहा है वास्तव में आत्मा एक है आकाश अतः तुम्हारा अनुमान घटा का हितु, है? है। हितु चला गया ना साध्य क्या था आपका तत्व तो भेद तत्व तो भेद का अभाव कहां है घटाकाश पटाकाश में है ना वहां पर भिन्न नामकत्व भिन्न रूपत्व भिन्न समाख्य हेतु बैठा हुआ है कि नहीं तत्व तो, तो भेद अभाव वाला है तत्व तो तो भेद के अभाव वादिकरण कौन हो गया घटाकाश मटाकाश पटाकश साध्यरण हेतु का जाना ही व्यविचारी होता अनेकांत तत्व होता है इसलिए अनेक ऐसे समझो व्यविचारी हो जा रहा है वो साध्य हो गया आपका क्या साध क्या तत्व तो, तो भेद तो कहा था न पक्ष था विमता जीवाह पक्ष है तत्व तो विद्यंत साध्य था पूर्व पक्ष का अनुमान में पूर्व पक्ष के अनुमान में तत्वेद तो साध्य उसके अभाव आदि हम कौन है घटाकाश पटाक्षाकाश इत्यादि इन आकाश में वास्तव में तत्वभेद है क्या घटाकाश और पटाकाश भिन्न भी नहीं, नहीं क्या नहीं है इसे तत्व तो भेदाभाव अधिकरण से हम घटाकाश पटाकाश मटाकाश को ले लेंगे इनमें आपका हेतु बैठ रहा है भिन्न ना नामक रूपकत्व भिन्न कार्य तो, हेतु हेतु का जाना ही हेतु का विचार है कथम पुनः निमित्त ही वह व्यवहार एक स्विन्न आत्मनी अविद्या इसे कहते हैं जो व्यवहार आत्मा को भिन्न भिन्न मान्य पर होता है वही व्यवहार भला एक हो आत्मा एक ही आत्मा में अविद्या कारण कैसे संभव होगा पूरा पूर्व प्रश्न है तो कैसे होगा ऐसे सच उपपद्यते एक ही आत्मा में अविद्यात तो आत्मभेद तो निमित्त व्यवहार भी कैसे हो सकता है भले आप आत्मेदेद निमित्त व्यवहार इस करें इसलिए जो व्यवहार आत्मा को भिन्न भिन्न मानने पर होता है वही व्यवहार भला एक ही आत्मा मानने पर अविद्या के कारण से कैसे हो सकता है प्रश्न। तो है तो है जवाब देता है यथा यह आकाश जिस प्रकार यहाँ आकाश में देख रहे हो एक स्विंद एक होने पर भी घटक कर आदि, अल्पत्महता रूपाणी भिध्यंत जैसे आकाश एक होने के बावजूद भी घड़ा कर्क मैंने कमंडलू अपवर्क मन दीवारों से मठ आदि से आकाशानाम आकाशों में भेद देखने को मिल रहा है अल्पत्व है है ना घटा आकाश और कमंडलो आकाश में अल्पत्व मठाकाश कैसा है महत परिमाण वाला है इत्यादि रूपाणी तो कार्य कार्य भी अलग अलग है उद्योग का आहरण धारण शयन आदि जैसे घड़े में आप जल को आहरण कर सकते हो है ना कमंडल में भी जल को धारण कर सकते हो और लेकिन मठ में मठ से जल का आनिन हो क्या नहीं मठ के अंदर सो सकते हो जो घड़े में नहीं सो सकते आप कोई सो सकता है क्या हाँ कॉकरोच सो जाएगा चींटिया सो जाएंगे आदमी तो आप आपके लायक तो है नहीं आप सो नहीं सकते हो सकते हैं धारण शयन आदि कार्य भी भिध्यंत ऐसा वे कर देना और समाख्या और समा यहाँ एक सब बना दिया दूर दूर छपनी चाहिए चीज शयन आदि तक कौमा डाल दूतवार वहां पर कार्य क्या है उदक आहारण धारण नाम भी भिन्न क्या तत्कृत भेद भी सर्वत्र व्यवहार दिखाई देता है भले आकाश एक है फिर भी आपका ऐसा भेद दिखाई देते हैं तवे व्यवहार विषय जग जग घटाकाश पटाकाश मठाकाश कर्काश इत्यादि व्यवहार के विषय में ऐसा भेद स्पष्ट दिखाई देता है एक आकाश होने पर भी आपने देखा उनका रूप में भेद है कार्य में भेद है, नाम में भी भेद है। सर्वो यम आकाश है रूपाधि न परमार्थ एवं क्योंकि जो कुछ भी आपने देखा रूपभेद नाम भेद कार्यभेद व्यवहार हुआ वह व्यवहार आकाश में न परमार्थता वा है वास्तविक नहीं होता घट से जल का आरण करना कर्क में जल का धारण करना मठ में सोना इत्यादि व्यवहार है जो आकाश वास्तविक नहीं होता परमार्थ दोस्तों आकाश न भेद परमार्थता है क्या आकाश में कोई भेद नहीं उसी प्रकार समझ ना शरी ये शरीर उपाधियों का भेद को लेकर के करके व पशु ये हैनुष्य है ना व्यवहार हो जाता है भेद को लेकर के न ना सारा किसी का कोई सामर्थ्य किसी कोई सामर्थ्य नाम भेद है रूप भेद है सब भेद है सब उपाधि ही है वास्तव में आपका में नहीं है न चाह आकाश निमित्त व्यवहार अस्थि अंतरे परोपाधिकृतम द्वारम या थोड़ा वाक्य ऐसा कैडा लिख दिया भाषा का अनुय थोड़ा सतर्कता से करनी पड़ती है पहले लो परो द्वारम परोपाधिक्वर दूसरे नंबर मिलना अंतरे अंतरे आकाशवेद निमित्तो व्यवहारो न अस्ति ऐसा वाक्य बनेगा अस्ति बीच में में। अंत्रेन, अंत्रेन विना द्वार विना द्वार निमित्त के आकाश भेद शुरू व्यवहार परोपाधिकोपाधिक नहीं हो सकता मैंने उपाधि को छोड़ दो फिर बता आकाश भेद है नहीं इसलिए कहते हैं पर मे घटपटादी रूपी उपाधिकृत जो है निमित्त के बिना आकाश भेद निमित्त व्यवहार निमित्त व्यवहार भी नहीं हो सकता ये आदि नहीं है तो घटाकाश आदि भी नहीं है व्यवहार में भी, भी नहीं रह जाएगा। घट रूपी निमित्त को लेकर घटाकाश हुआ घट आकाश रूपी निमित्त को लेकर के व्यवहार हो गया जलहारण आदि व्यवहार ये सब कुछ नहीं रह जाता है यदि आपने उपाधि को छोड़ दिया था यथात जिस प्रकार से दृष्टांत आपने समझा है ठीक उसी प्रकार से देहोपाधि कृतो करते निर्णयो निश्चय इत जिस प्रकार से ये दृष्टांत आपने समझा उसी प्रकार से देह उपाधि भेदों को निमित्त बना करके ही जीवों में भेद माना गया जैसे घटाघाश फटाक आदि में देखा था आपने उसी प्रकार जीवों में भी देवदत्त्य इत्यादि नामों को लेकर ले ले के उनके रूपों को लेकर के कार्यों को लेकर के निरूपण की आत्मा में भी भेदो निरूपणा कृपा किनके के अंदर निरूपण कर दिया गया है बुद्धिमत भी निर्णयों करता बुद्धिमान जो विद्वान लोग है वो के ज्ञाता लोग हैं उन्होंने इस प्रकार का निर्णय निश्चय किया है एक घटाकाशी नाम विपक्ष मा पर घटाकाशादियों को साध्य पूर्व पक्ष विपक्ष निश्चित साध्यवान सपक्ष निश्चित साध्य भाववान दिक विपक्ष और आपने कहा लिया था साध्य भाव को तात्विक भेदभाव अधिकरण कौन लिया था घटाकाश फुटाशा है ना आकाशों को आपने विपक्ष दिखाया उसमें हेतु है विपक्ष में हेतु रहना वे विचार है व्याप्ति का लक्षण क्या कहते होना चाहिए साधारण क्रांति को विचार ही इसे पूर्व कहता है लेकिन आपने जो साध्यधिकरण सबसे घटाकाश पटाश पटाकाश लिया था वह ठीक नहीं है ऐसा संघ करते हुए करा है ननु इत्यादि से ननु तथा परमार्थ कृत घटाकाश स्वरूप कार्या पूर्व कहता है महाराज घटाकाश पटाकाश पटाकाश वास्तविक भेद काल्पनिक भेद नहीं है उपाधि कृत भेद नहीं है वास्तव में घटाकाश उत्पन्न हो जाता है घट पैदा होते ही घटाकाश पैदा हो गया घट नष्ट से घटाकाश नाश हो गया वास्तविक उत्पत्ति मानता है पूर्व आकाश एक है और उपाधि कल्पित है ऐसा वो नहीं मानता परमार्थ है सिद्धांत हृदय हम आपसे पूछते हैं घटा का शादी आकाश से विकारो अवै हम उनसे पूछे ठीक है मान लू आपके अनुसार आकाश से घटाकाश उत्पन्न होता है मैं आपसे पूछूंगा महाकाश से जो घटाकाश पैदा हुआ वह विकार है कि अवयव है? किस प्रकार से उत्पन्न हुई उत्पत्ति मान रहे हो अवय आवयव, अवयवी भाव से उत्पत्ति मान रहे हो अथवा दूध दही के समान विकार रूपेण उत्पत्ति मानते हो दो प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है विकार्यता और अवय दोनों का खंडन करेंगे घटाकाश महाकाश का विकार नहीं हो सकता दूध का विकार जैसे स्वयं महाकाश अवयव पदार्थ नहीं है तो उसका अवयव कहां से हो जाएगा तो दोनों प्रकार से उत्पत्ति का कथन नहीं हो सकता है अतए महाकाश घटाकाश उत्पन्न नहीं होगा कहना पड़ेगा देखो टीका में घटाकाश है आकाश से विकारो अवयवा अंगीकारात तथा भी भेद से तात्वत्वाद न विपक्षता श्लोक सेवर्त्यम चौद्य उत्थ भी, भी भेद की तात्विक स्वीकार करते हो या नहीं ऐसा मान करके यहाँ घटा का साधियों का महाकाश विकार स्वीकार करेंगे अथवा तो वे स्वीकार करने पर भी अवयवी उसका भेद हया नहीं घटा का परस्पर विभेद सब को मन में रख करके ही यह पूर्व पक्ष की आशंका उठा करके श्लोक के द्वारा जवाब दिया जा रहा है ना आकाशस्य घटाकाश विकाराव यु तथा जिस प्रकार से आकाश का विकार घटाघाश नहीं है आकाश का अवयव भी घटागा नहीं है उसी प्रकार इस आत्मा का विकार जीवात्मा नहीं है परमात्मा का विकार जीवात्मा नहीं है और परमात्मा का विकार अवय भी जीवात्मा नहीं है क्यों आकाश स्वयं निर्विकार है निरवय है अतव घटाकाश उसका विकार यावय नहीं हो सकता उसी प्रकार पर परमात्मा निर्विकार हो निरवय है अतिव उसका विकार या अवयव जीवात्मा नहीं हो सकता ऐसा कर निर्विक निर्विकार और निरवयत्वाद हेतु भाषिक नई तदस्ती ऐसा आप कल्पना पूर्व पक्ष खंडन करते ऐसा नहीं हो सकता परमार्थ आकाश घटाकाश नार्थिक सर्वव्यापक जो, जो आकाश है जो अनौपाधिक महाकाश है उसका घटाकाश विकार नहीं हो सकता यथा स्वर्ण से रुचिकादा वाम फेल बुद्ध बुदाद बुद हिमादी ही हमेशा व्यतिरिक्त दृष्टान देना पड़ेगा कि निर्विकार के लिए दृष्टान क्या होगा हमेशा स्वीकार वाला से नहीं पड़ेगी इसे क्या हो गया घटाया का आशा महाकाश विकार नहीं है महाकाश विकार में भविध्य में रहती महाकाश विकार में नहीं हो सकते क्यों आकाश में निर्विकार रूपत्वा आकाश से निर्विकारूपत्वात यन तन्ने में था सुवर्ण से रुचिक कटकुलाद जो निर्विकार स्वभाव वाला नहीं है वह स्वीकार कार्य वाला जरूर होता है जैसे सोना सोना कैसा है निर्विकार स्वरूप वाला नहीं है निर्विकार स्वभाव वाला नहीं है सोना अर्थाविकार स्वभाव वाला उसका कार्य होता है, ये से कुंडला हमेशा विकार स्वभाव वाले कारण से ही विकार रूपक कार्य पैदा होते हैं निर्विकार स्वभाव कारण से कोई निर्विकार कार्य नहीं कर सकते क्यों आप स्वयं बोल रहे हो तो विकार ही नहीं होता निर्विकारिया देखो घटा आकाशाक्य महाकाश से अवय दृष्टान किसी प्रकार अवय भाव भी नहीं हो सकता नाप्यवय शाखादिशादी अवय होते हैं वैसे महाकाश का अवय घटा नहीं हो सकता स्वयं महाकाश निरवय होने से न तथा तो आकाश से घटाकाश विकारय यथा तथा तो नत्म परस परमार महाकाश स्थान से घटाकाश स्थानी वीव है सदा सर्वदायत निकारो नाप्य हैं जिस प्रकार आकाश का है ना ठीक उसी प्रकार से परस जो परमात्मा है परमार्थ तो सत्यूप है महाकाश के बराबर है वो ऐसा जो है उसका घटाकश स्थान आप जीवों के समान जो घटाकाश के समान है जीव ये तो कैसे वो उनका सदा सर्वदा यथो दृष्टान तो का अवय भी जीवात्मा नहीं है इसी दो विधान अथा आत्मेद कृतो व्यवहारो इत्यापर्य है आत्मविद का कृत जो व्यवहार नहीं कर रहा है श्लोक में वह मिथ्या ही है अतएव अनेक दोष हमारे मत में नहीं है बल्कि पूर्व पक्षी का अनुमान में जीवों में तात्विक भेद नहीं है तो पूर्व पक्षी कैसे कहते ममस जीव लोग का भगवान कहते अंगुष्ट मात्र पुरुष अंगुष्टमात्र पुरुष होता है अवय है इसका मतलब छोटा टुकड़ा है कैसी कते अवैव नहीं है जीव ब्रह्म का अंश नहीं जीव ब्रह्म का विकार भी नहीं ऐसा जो आपने कहा ब्रह्म ही प्रविष्टम जीवाद जीव ब्रह्म ही उपाधि में प्रविष्ट होकर के जीव जीवनात्मक संज्ञा को, को प्राप्त हुआ है ऐसा जो आपने कहा वह अयुक्त है वह अयुक्त ब्रह्म अशुद्धता क्यों दो बात है कि ब्रह्म कैसा है शुद्ध, जीव, शुद्ध है जीव तो राग द्वेष आदि से मध्युक्त होने से अशुद्ध है अभिन्न कैसे हो सकता है? शुद्ध और अशुद्ध अभिन्न कैसे हो जाएंगे एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध ऐसे दो को अभिन्न आप नहीं कर सकते यह पूर्व पक्ष का तत्व आपको एकत्र कथन करना उचित नहीं परमार्थ के तो जीव का भेद मानना चाहिए भ्रम से अलग मानना चाहिए इसको, तब कहते हैं अशुद्ध होता है उत्पन्न तो ही नहीं है जैसे तो तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ गया प्रतिम्ब पढ़ने से क्या सूर्य की उत्पत्ति मानोगी उसको सूर्य का अंश उत्पन्न हो गया सूर्य का अवय उत्पन्न हो गया या सूर्य का विकार हो गया वो शुद्ध है कि अशुद्ध विचार किया जाएगा क्या जैसा जा अनेक गढ़ों में विद्यमान अनेक प्रतिबिंबों को उत्पन्न नहीं मानते उस से पृथक भी नहीं मानते अतिव उस बिंब से अब भिन्न होते हुए अशुद्धता दोष से ग्रस्त यह भी आप नहीं मानते बल्कि जो कुछ अशुद्धता आदि आप क्या मानते औे गंदा जल है जब प्रतिमा लाल लाल से दिख रहा है शुद्ध जल है सफेद प्रतिमा दिख रहा है शुद्ध दिख रहा है जैसा जल वैसे औपाधिक दिखता है नीला रंग डाल दो जल में नीली सूर्य दिखाई देगी इसे सूर्य नीला गया न सूर्य नीला होता न कोई नीला सूर्य छोटा सा पैदा ही हो दोनों ही बात नहीं सब कुछ औपारित ही होता है उतना उत्पत्ति है ना भेद है ना अशुद्ध आदि है किस बात को कह रहे हैं बहुत सुंदर श्लोक दृष्टांत देकर श्लोक से समझा देखिए बालान गलिनमत मलई ही यथा भवति बालानाम जिस प्रकार से अविवे की मूढ़ लोगों के दृष्टिकोण से धूम आदि मल के कारण से आकाशे मलयुक्त प्रतीत होता है वैसे ही अभिव्यक् के लिए अबुद्धा नाम अभिवेकियों के लिए आत्मा भी यह परमात्मा भी मलिनो मल ही रागद्वेश दे मल से मलिन हुए के समान प्रचित होता है तब आप उसको जीव नाम बोल देते हो वास्तव में न मलिनता है न मलिन हो रहा है आत्मज्ञानी उनकी दृष्टि में ऐसा नहीं होता उनके दृष्टि में जीव नाम गलत चीज नहीं जो की अशुद्ध हो रागतवेश सब कुछ आध्यात् बड़ा आश्चर्य है ही नहीं घर भी दिखते रहता है और दिखने के और आदमी भ्रम में पड़ जाता है असली स्वरूप की ओर ध्यान नहीं देता है और जो नकली रूप दिख रहा इसी में रम जाता है और भ्रम वशात अपने आप के स्वरूप को भूलकर कर बंधन में महसूस करता है बड़ा आश्चर्य की बात है। घटाकाश स्थिति बुद्धि, घटाश मठाशुचिपाश्ती भेदो, निेद तद विषय बुद्धिद अर्थक्रियाद नागभेदी व्यवहारो नभसी भेद प्रयुक्त जीवभेद जनन मरण सुख दुख्यवहारो व्यवस्थित यस्ते तस्मा विद्यम आत्मनुरागा दृष्टांत प्रतिपादन आदो दृष्टान आनंद गिरी बड़ा सुंदर ढंग समझा दिया देखो जिस प्रकार से आकाश में घटाकाश घटाकाशाश सूची पास इत्यादि उपाधि निमित्त भेद बनते हो तद विषय बुद्धि भी हो जाती है और तत्परित रूप भेद अर्थ क्रिया भेद नाम भेद सगल व्यवहार आप आकाश में कर बैठते हो उसी प्रकार देह रूप उपाधि भेद से प्रयुक्त होकर जीव भेद हुआ और जीव भेद को लेकर के फिर आपने जनन मरण सुख दुख का भी राग द्वेश हमारा कहना है अविद्या विद्यमान कृतम एवं आत्मराग आदि मलवत्तम अविद्या जो विद्यमान है उसी के द्वारा ही आत्म राग आदि मलवत्व आपने कर लिया नो अस्थि वसुता आपता मल है नहीं यथा इत्यादि से समझा रहे यथा भेद बुद्धि रूप कार्य जिस प्रकार से घटाकाश पटाकाश मटाकाश इत्यादि भेद बुद्धि निबंधना पहले आपने उपाधियों से भेद उत्पन्न कर लिया और उस भेद से एक भेद बुद्धि आपके अंदर भेद विषिणी बुद्धि हो गई भेद बुद्धि को को निमित्त बना करके रूप कार्य नाम भेद, आज करने को हुआ हो। इन बेटा पैदा हो गया बेटी पैदा हो गया पहले यही हल्ला मचता है पैदा हो गया फिर फिर क्या पैदा हुआ लड़गा हुआ तब बोलेंगे ना बेटा हुआ आप बाप हो गए खर आप ज्यादा हो गए ये बोला जाएगा है ना ये पहले पैदा हुआ सोचना तुरंत तो क्या नहीं पूछेगा अधिकतर वो दोनों सोचते हैं ना कहीं मरा तो नहीं है संशय सोचना दी नहीं पैदा हो तो गया दोनों सोचते हैं, हाँ ठीक है अब बता क्या पैदा हुआ लड़का की लड़की ये लड़का बोलेंगे फिर उसका नामकरण करेंगे शरीर तो उत्पन्न हुई उपाधि पायला मान लिया आपने जब उपाधि पायला मान लिया उसे नाम पैदा हो गया भेद बुद्धि आ गई मैं बाप हो गया हूँ ये बेटा है मेरा भेद बुद्धि आ गई ये भेद बुद्धि हुई भेद बुद्धि के कारण उसका नाम करना करना अपना तो सोच भिन्न है ना वो नाम रख दिया उसे रुकता है रुक के सब तो आया ही है वो और उसका प्रयोजन क्या अर्थ क्रियाकारिता उसे कर्म कार्य सब अलग होगा इसे कहते ये सब भेड़ बुद्धि निमित्त की है आपके अपने बुद्धि में सारा खेल चल रहा है वास्तव में है ही नहीं पंचदेश बड़ा सुंदर स्टान दिया था ना क्या आदि विदेश में जिंदा है इन झूठी खबर दे दी वो गया क्या रोना धोना शुरू हो जाए क्या बुद्धि में बेटा मर गया बेटे का मुर्दा दिखने लगता है लेटा पड़ा है मुर्दा दिखने लगता है बेटा क्या मरा सूचना मिला जैसे ठीक उल्टा बेटा मरा सूचना नहीं मिली जन्म दिवस मनाया जा रहा है उत्सव हो रहा घर में इसके अंदर दिमागी क्या क्यों दिमाग में आकर जब अभी बेटा चिंदा है इसलिए आप उसका जन्म दिवस मना रहे हैं भले वो वहां मर गया क्या आपकी बुद्धि में मरा करके सूचना नहीं है ना सब कुछ बुद्धि का खेल है किसका जन्मना किसका मरना सब आप बुद्धि में है मान लिया आपने क्या आपत्ति है, का तो है। स्वयं काट दो तो, तो बेटा काट रहा है तो क्या दिक्कत है अरे तो बाप बेटे में अल है <laughs> <laughs> कल्पना क्या कर रहे हो तो बेटा का आप ही बने हुए देर उपाधि को जीव भेद मान लिया और उस भेद को लेकर जन्म मरणा व्यवहार तस्मा तत्कृतम क्लेष कर, कर इसलिए तत्कृतम इस प्रकार से उपाधि क्लेश कर्म फल मलबत् सब कुछ माया न, न, इसी अर्थ को न करने इच्छा से आह यहांे बालानावेकी ग आकाशम घनर धूम आदिमल मलि न गगन मलवत् विवेक नाम जिस प्रकार लोग में क्या देख रहे हैं बाला राम अविवेक के नाम अवेक की जो बच्चे होते क्या समझते हैं वो गगन मे आकाश को घन मैं बादल रज ने धूल अथवा धुआं आदि मलोन से मलिन मान बैठते हैं मल वाला है ऐसा मान बैठते हैं ना आज इसे निहार को लेकर दो नंबर टिप्पण दिया कोहरा गगन मलबत वास्तव में गगन मलबत वाला नहीं होता किनके के में जो आकाश यथार्थ स्वरूप को विवेक करने की क्षमता रखने वाले जो लोग होते हैं उनके दृष्टिकोण में आकाश में कभी कोई मल नहीं होता तथा भगवती आत्मा परोपी यो विद्या उसी प्रकार से यह आत्मा परोपी या तो कैसा है परोपी आत्मा ऐसा में कर देना यह परमात्मा अपी यह परमात्मा शुद्ध ब्रह्म वह भी अज्ञान तत्कार असंश्रष्टा सिर्फ परत्व क्या है आत्मा परत्व क्या चीज है और उसे कार्य से रहित होना ही उस आत्मा में परत्व है कौन है वो हई हे विज्ञाता है कोई और नहीं प्रत्यक क्ले कर फल मल मलिनो प्रत्यक्ष चैतन्य प्रत्यंग होना चाहिए आगम शास्त्र से नित्यवा भावो वह अग, अग कुलायाम गि धातुंत्र अनुसरण वित्त ऐसा करके इस बारे में टिप्पण चार वृत्ति साक्षी सकल वृत्तों के साक्षी होते जो प्रत्येगात्मा है वह क्लेश कर्म फल मलों के द्वारा मलिन है किनके लिए अबुदान कर प्रत्यगात विदाना किन प्रत्यगात्मा गांवेक नहीं है ऐसे लोगों के लिए आत्मा वह परमात्म जो विशुद्ध है कार्य से असंसृष्ट है वह भी मल वाले के समान प्रतीत होने लगता है ना तो वा, विवेकाम तो आत्मा स्वरूप को तो विवेक करने वालों के लिए यह आत्मा तीनों ही कालों में मलादिशक्त तो हुआ ही नहीं है मलादि से रही है नहीं ऊष देश अध्यारोपित उदक, फेन तरंगा मांस तथा एक और दृष्टान भास्कर अपनी तरफ से दे रहे हैं जो हजारों दृष्टान्त है जान के एक दे रहे हैं जैसे ऊषर भूमि है ऊषर देश त्रिडवत प्राणी त्रिडवत माने प्यासा प्यास से युक्त प्यास वाला जो प्राणी के द्वारा अध्यारोपित है क्या उदक जल का अध्यारोप कर दिया और जब फेंग देख रहा है तरंग देख रहा है इत्यादि का आरोप करने मात्र से क्या ऊषर भूमि ऊषर देश वास्तव में जल फेन तरंगाली वाला हो जाएगा नहीं हो सकता प्यास वाला आदि प्यासी पुरुष या प्यासी प्राणी हिरणाली उस ऊषर भूमि युक्त शुशर देश शुश्वर भूमि अवच्छिन्न जो देश है उस देश में जल देख रहा है देख देख देख रहा रहा बुद रहा है, देख रहा है, है, तरंग तरंग मात्र से वह वह देश, भूमि जल नहीं नहीं होता, नहीं होता, ठीक उसी प्रकार तथा न आत्मा आरोपित भी अबुदों के द्वारा अज्ञानी अविवेकी अविवेकियों के द्वारा आरोपित क्लेश नहीं होता इत्य यह इसका तात्पर्य है अविवेक से आरोपित वस्तु से अधिष्ठान कभी संस्पर्श प्राप्त भी नहीं करता है ना इसे आपने आरोप कर दिया था तो का सर्प का स्वरूप से स्वरूप में संबंध नहीं हुआ स्वरूप भी सर्प का संबंध रज के साथ नहीं हुआ न सर्पगत गुण दोष आदि कोई चीज का भी संबंध नहीं हुआ कुछ भी संबंध नहीं होता अध्यारोपित वस्तु से अधिष्ठान का संबंध किसी प्रकार से भी नहीं होता अतएव अधिष्ठान में आरोपित पदार्थ से वह अधिष्ठान बुदा वस्तु मलिन हो जाएगा ऐसा आप नहीं कह सकते पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज कैसा होगा कि व्यवहार में तो ठीक उल्टा देखने को मिलता है लोग क्या कह रहे हैं जीव का मरने के गिरंत्र इसके पुण्य के अनुसार स्वर्ग जाएगा पाप के अनुसार नर्क जाएगा ये धर्म क्या है तो स्वर्ग जाएगा अधर्म किया है तो नरक जाएगा धर्म आधरम समान है तो भोग के द्वारा क्षय होकर पुनः वापस शारी शारी शारी जो है मनुष्य शरीर में आ जाएगा इत्यादि योधि विशेषो में आवागमन का वर्णन आया है श्रुति स्मृति पुराणों में रमणीय चरणा है ना कपू चरणा इत्यादि उपनिषद में भी आया है यावत भोगित पुनरपि परलोक आय पर और जब तक भोग तब तक फिर यह लोग परलो कोई कोई में आने जाने वाला बना रहेगा इस प्रकार इसलो पर संचरण का, का रूपी व्यवहार की विरुद्ध आप कर रहे हो ये एक अद्वितीय अद्वित ब्रह्म है फिर ये संचरण व्यवहार कैसे होगा वो स्वर्ग गया नया वहां से लौटा यहां से लौटा इधर से उधर हो रहा है जाय सम मार्ग वर्णन करते हुए उत्तरायण मार्ग दक्षिणायण मार्ग भ्यासोम्रेश मार्ग इस वर्णन क्यों फिर शास्त्रों में अद्वैत का विरोध है इसलिए अद्वित ठीक नहीं है ये सब संख्या इनकी ज्यादा है इन श्रुतियों की सृष्टि दृष्टिवाद श्रुति की संख्या ज्यादा है दृष्टि सृष्टिवाद की श्रुति में संख्या बहुत कम है और अजातवाद का तो पूछो ही मत बहुत ही है ना अत्यंत विरम है इसे तो क्या प्रमाणिक मान ना इसे प्राणिक मत मानो ये आजकल जमाना है बहुसंख्यावादी होंगे ना बहुसंख्या कौन आ चाहिए वोट ज़्यादा वो छिप गया चाहे कैसा भी हो निया निया। संख्या कर बहुत ही का कीमत है आज के जमाने में नहीं देखा जाता है कैसा है क्या है क्या नहीं है ना व्यक्ति को देखा जाता है धनी है उनसे भी नहीं देखा जाता है उसका धन कहा गया कैसे आया लूटा पाटा जो जैसा भी किया वो कमाया बहुत बड़ा आदमी बहुत पैसा वाला है ये माना जाएगा हर चीज में ये हालत है लेकिन एक विचित्रता है विद्या में तो कोई चोरी नहीं कर सकता गलत तरीके से कोई विद्या प्राप्त भी करना चाहे पर टिक नहीं सकता है बाकी सारी चीज आप गलत तरीके से कमा सकते हर चीज आप कमा सकते नहीं हो सकता हो जाएगा और सच सच बोलने वाला झूठ झूठ बोला बोल दिया। <laughs> नहीं क्यों? जैसे ने देते बचाने के लिए गाय को तो झूठ बोलने से पुण्यवा की नहीं हुआ <laughs> नहीं ऐसे नहीं सर्वत्र ऐसा ही है सामान्य नियम है निर्भर होता है प्रकरण के ऊपर सारा चीज प्रकरण पर निर्भर है आपका जो आपको लगता है हम सच बोल रहे हैं इन प्रकरण आप बताएगा बाद में कि वो सब झूठ था पाप हो गया उस और आप सोच रहे मैं झूठ तो वो कैसे बोलूंगा जो मैं नहीं बोलूंगा आप झूठ नहीं बोले इन प्रकरण अनुसार पता चलेगा वो झूठ कईयों को बचा सकता था काफी गड़बड़ियों बचा सकता था इन झूठ नहीं बोले जहां झूठ बोलना है वहां नहीं बोले पाप जहाँ सच नहीं बोल रहे ये भी पाप है। इसलिए बहुत कठिन है सत्य इतना सत्य और झूठ की जो विवेक करना अत्यंत कठिन है कर्मणगति कह दिया ये भी कर्म कोटि है ना सत्य बोलना भी एक कर्म है इसे भगवान खुद कहते गहना कर्मणोग कर्म का कर्म कर निर्णय करना बहुत कठिन है क्योंकि पता नहीं चलता ना आज जो हम बोल रहे हैं इस वचन से भविष्य में क्या प्रतिक्रिया होगी इससे हमसे जो बड़े हैं गुरलोग हैं या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं पूर्वज हैं है नहीं या हमारे जो अध्यापक वर्ग हैं या समाज का श्रेष्ठ पुरुष लोग हैं पूज्य लोग हैं उनका हानि तो नहीं होगा इतना सोचे कोई बोलता है क्या बोल देते हैं फिर बाद परिणाम क्या होता उलता होगा तो बड़ा कठिन है ना इसीलिए निर्णय लेना कौन सा वचन नतीजे वचन जो आपने कथन किया है वो सत्य होकर पुण्यदायक है या सत्य होकर पापदायक है कौन सा वचन आपके दृष्टिकोण से झूठ है तो कि पुण्यदायक है और आपके दृष्टिकोण झूठ होता है वह पापदायक है निर्णय लेना बड़ा कठिन काम है तबका तो निर्णय हो ही नहीं सकता तबका तो में जो देखा बोला क्या फर्क पड़ता जो सुना हो हमने वहां से वहां बोल दिया क्या फर्क पड़ा ठीक ही तो बोल रहा हूं एक्सा लेकिन उसके परिणाम क्या है मुख्य परिणाम देखा जाता है नतीजा क्या निकला तो उस दृष्टान में इतना ही बताना चाह रहे ना नतीजा इंपॉर्टेंट है सर क्या देखा वो कहना मुख्य नहीं है परिणाम मुख्य है। तो ये परिणाम अच्छा है तो पुण्य परिणाम खराब है तो पाप ये सारी व्यवस्था जब है आप कैसे अद्वैत कहते हो पूर्व पक्ष ने जब का कहा वास्तव जन मरण को चाहे नहीं मरणे संभवे गत्या गमनयो रपि संभवी आकाशे आकाशेनालक्षण सभी शरीर में आत्मा जन्म संभव मुने जन्म उत्पत्ति मरण गमन गति मन गमन रपि और स्थित स्थिति काल में घटाकाश के समान ही है विलक्षण नहीं है आविलक्षण, आकाश है ना विलक्षण जैसे घटाकाश है उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी है समझो कोई फर्क नहीं है जिस प्रकार से घटाकाश का जीना है जन्म लेना घटाकाश का मरना उसी प्रकार से जीव का जन्मना मरना सब व्यवहार भी झूठाई है उपाधि के, के जन्म मरण को लेकर व्यवहार कर रहे हो उपाधि तो का जनम मरण को लेकर आप व्यवहार कर रहे हैं है ना घटाकाश क्या है घट उत्पन्न हो गया घट उत्पन्न घट नष्ट हो गया घट भर गया घट यहां से वहां ले गया, तो घटाकाश गट गट को, को ले गया वहां से यहां उठा गया घटाकाश को ले आया अरे आप घट को ले जा रहे हो ले आ रहे हो व्यवहार क्या हो रहा है घाटाकाश ले जाना ले आने में उसी प्रकार से शरीर का आने जाने को लेकर आपने जीवात्मा गया वो जीवात्मा आया तो कौन सा शरीर लेना इसलिए सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर यही रहता ना, ना थोड़े आ रहा जा रहा है सूक्ष्म शरीर का आने जाने को लेकर आपने क्या कह दिया जीवात्मा स्वर्ग गया जीवात्मा स्वर्ग से आया जीवात्मा नरक गया जीवात्मा नरक से आया शरीर का गम गमने शरीर hmm! का उत्पत्ति यहां उत्पत्ति और मन स्तू शरीर को लेकर के लेना गमना गमन सुख शरीर को लेकर लेना पर कौन से और यह लोक में भी घटाना हो तो यहां पर आना जाना तो शरीर लेना पड़ेगा स्तू शरीर चला गया अरे देवदत्त चला गया देवत् नाम का जीवात्मा गया देवता नाम का जीवात्मा आ गया वहां पर देवदत्त नामक व्यक्ति की स्तू शरीर गमनागमन को लेकर व्यवहार हो रहा है सरकारी गमनागमन को लेते हो तो सुख शरीर और ये लोग में गमना गमन लेते हो तो स्थूल शरीर और जन मरण दो तो हमेशा शरीर पड़ेगा इसे उत्पत्ति हो स्थिति हो लय काल हो और गमना गमन आदि क्यों ना हो ये सब कुछ सभी शरीर में आत्मा में व्यवहार जो हो रहा है वह काश के समानी है उससे विलक्षण नहीं है अविवेक व साथ आत्म में अध्यारोपित हो जाता है सकल व्यवहार प्रपंचयति पुनः उक्त अर्थ को ही विस्तार जा रहा है विस्तार करके कथन करने के लिए यह श्लोक आया है घटाकाश जन्म नाश गमन आगमन स्थितिवत्त घटाकाश का जन्म घटाकाश का मरण घटाकाश का नाश कोई मरण समझा और घटाकाश गश का आगमन घटाकाश स्थिति इत्यादि के समान सर्वशरी सकल शरीरों में आत्मा का जन्म मरणादि ही व्यवहार हो गया आकाशीय अविलक्षण प्रत्येतव्य आकाश के सदृश है आकाश विलक्षण नहीं है ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए आकाश घटाकाशीय जन्म आदि के तुल्य ही है जीवात्मा के जन्म का व्यवहार ऐसे समझो तो कहेगा भाई उपाधि में सत्य स्वीकार कर ले, कर लिया आपने घट का जन्म से घटाकाश का जन्म मान लिया ना घट का जन्म तो मानना पड़ा आपको तो तो ना घटाकाश यहां से आ जाएगा तो घट के जन्म मान शरीर का जन्म आपने मान लिया तो आत्मा से जन्म ना फिर अद्विति हो गई आत्मा से भिन्न शरीर है और शरीर उत्पन्न हो गया शरीर मर जाता है शरीर का गमन आगमन होता है शरीर का स्थिति है इनको लेकर के आपने जीवों में भी आत्मा में भी जन्म जन मरणिवार हो गया मैंने शरीर में उपाधि को अपने स्वीकार कर लिया और तो उपाधि में सत्यत्व मानना पड़ेगा जो उपाधि में सत्यत्व मानोगे तत्पर भेद में भी सत्यत्व आ जाएगा जब उपाधि कृत तो भेद में सत्य हो गया तो भेद तो जीव में जो भेद है उपाधिकृत भेद निमित्त तो जो जीव में भेद है उसको भी सत्य मानना पड़ जाएगा यह आपत्ति देखिए अन्य दे रहा है के लिए संघात शाम उपाधि नाम, नाम सत्य संघात जो उपाधियां आप कर रहे हो शरीर आदि ये सत्य हैं तब प्रयुक्त भेद से आप तथा अत उपाधिकृत प्रयुक्त जो भेद है वो भी सत्य हो जाएगा तब तो अद्वैत अनुपत्ति तादवस्थम ताद हो नहीं सकती है यह दोष के रह गया सब जवाब में आरब होती है संगाता आधिक्योपत्तिर्दाता दृष्टाना ही पड़ता है है समझने में कि अपनी ही कल्पना से कल्पित तो नहीं भेद हम बना लेते हैं और अनुभव करके रोज रोज आते जाते ही इस चक्कर में और समझ रहे हैं कि सब झूठा हमने बना लिया तो बाद में समझ में आई गई बस किस दिन पता नहीं ये जागृत भी समझ में आएगा ये भी हमारी कल्पित उठपटांग भेद है, है ना? कभी अनुकूल कल्पना प्रतिकूल कल्पना है दोनों ही कल्पना अपनी ही है इसे किसको क्या दोष लेना है दोष किसको नहीं देना है? अपनी कल्पना के साथ आपने ही उस दृश्य का लेना कल्पना कर जैसे आप कर आप टिकट बुक ठंडी के दिन में मतलब जाने के ठंड करो क्या करोगे तो जितना भी लेके जाओ सब कुछ तो करना पड़ेगा करो और क्या करो ऐसे यहां पर भी है टिकट बुक कर लिए कर्म पहले से निश्चय हो चुके प्रार्थ कर्म शरीर का जो कि अनुकूल सबको भोग रही है इसको सामना करना है करो इसलिए कहते हैं इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं वो जैसा सपने वैसे ये भी सपने समझ लें तब तो समस्या हल हो जाएगा तब तो न चिंता है न हंगार है कोई लफड़ा नहीं आएगा बीच मिथ्या दृश्य है अभी कोई समस्या ही नहीं है संघाता स्वप्रवत्व सर्वे संघाता सभी देहादि संघात चाहे देवता आदि हो कोई भी शरीर हो सारे के सर संघात स्वप्न में दिखने वाले देहादि के समान ही मानना चाहिए महाराज जैसे कैसे पैदा हो गए आत्माया विसर्जता हाँ। आत्मा की माया से रचे हुए अपनी ही माया से आप रचे हुए हो अपनी ही अविद्या से जैसा आप रच लेते हो उस अविद्या में वासनाएं भरी पड़ी है उन वासनाओं को लेकर अविद्या से आप अपनी ही रचना कर लेते हैं स्वप्न में उसी प्रमा में माया नाम की चीज उस माया में दुनिया और वासनाएं रखी पड़ी है उन वासनाओं के लेकर माया से वह आत्मा स्वयं उसे उत्पन्न करके देख रहा है खाते फिर किसी में आधिक्य स्वरु सामने हुआ कहीं उत्कर्ष कहीं अपकर्ष कही समानता ऐसे क्यों है पेशा जागृत में कोई युक्ति जागृत श्रेष्ठ है सप्र की अपेक्षा से जागृत कुछ अधिक है सरसा में भी नहीं बोल सकते आदि के भी बोल नहीं सकते ऐसे बोलने में कोई तर्क आपके बस नहीं तो आप है है विसर्जन विशेषेण सर्जन है सृजन करना करना सृजन हम रचना करना है सृजन करो का मतलब क्या रचना करो सर्ग है ना और विसर्ग सर्ग सामान्य सासृष्टि विशेषण सर्ग विशेष सृष्टि माया के द्वारा विशेष रूपन सृजन कर दिया गया है आत्मा ने ही कर लिया अपनी माया से अपने में ही दिखा रहा और खुद ही देख रहा खुद परेशान हो रहा है खुद बंधन में भी चक्कर पड़ गया है ब्रह्मवशा खुद के स्वप्ने खुद बंधन में पड़े हुए ना खुद दुखी है वहां निकलने का प्रयास करते हैं बड़ा मुश्किल से निकल गए तब तो पता चलता छोटा ही था उसी प्रकार यहां बिहाल बोल रहे हैं यदि कोई कहता है यह स्वप्न के अपेक्षा से जागरूक कुछ अधिक श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है या सब कुछ समान है इतने कुछ भी कहने में वास्तव में कोई युक्ति आपको नहीं मिल सकता बल्कि हम कह सकते हैं भाई स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है इस जागरूक